हर कोई किसी की मदद कर सकता है रॉन हॉल और डेनवर छोटे डेनवर का बचपन बहुत गरीबी में बीता था उसे स्कूल जाने का मौका नहीं मिला था उसने एक फार्म पर कड़ी मेहनत की लेकिन वो अपने जीवन से कुछ और चाहता था जैसे वक्त गुजरा डेनवर ने एक अलग तरह की जिंदगी जीने के लिए बड़े शहर के लिए ट्रेन पकड़ी हालांकि वो जीवन कठिन था और डेनवर ने एक बेघर व्यक्ति के रूप में कई वर्ष बिताए लेकिन फिर उसे दो धार्मिक लोग मिले जो डेनवर से बहुत अलग थे और फिर डेनवर का जीवन हमेशा के लिए बदल गया दिल को छू लेने वाली इस कहानी को बार बार पढ़ने में आपको मजा आएगा इस कहानी में एक ही संदेश है हर कोई किसी की मदद कर सकता है छोटे बच्चों की भी प्रिय अभिभावक करीब 10 साल तक डेनवर और मैंने अपनी कहानी सुनाते हुए पूरे अमेरिका की यात्रा की हमें लगा कि उस कहानी से लोगों का बेघर और गरीब लोगों को देखने और उनके साथ व्यवहार करने का नजरिया बदलेगा शुरू से ही बच्चे डेनवर के प्रति आकर्षित हुए जब छह साल के एक लड़के ने डेनवर की कहानी सुनी कि कैसे बचपन में डेनवर के पास कोई खिलौना नहीं था तब उसने अपनी माँ से कहा बाद लड़के ने अपना पसंदीदा खिलौना का सजो कर रखा डेनवर बच्चों से प्यार करता था और उसकी कहानी को सुनकर कई बच्चे दयालु काम करने के लिए प्रेरित हुए हमें एक किताब लिखनी है जिसे छोटे बच्चे पढ़ सकते हैं डेनवर ने मुझसे कहा डेनवर के स्वर्ग सिधारने से कुछ पहले ही हमने इस पुस्तक को समाप्त कर पहले ही हम इस पुस्तक को समाप्त कर पाए उस बुद्धिमान और धर्मपरायण व्यक्ति के पास बच्चों के लिए अंतिम शब्द थे बच्चों से कहें कि कोई इंसान हर किसी की मदद नहीं कर सकता लेकिन हर कोई किसी की कुछ न कुछ मदद अवश्य कर सकता है डेनवर्क का सपना है कि सपना और मेरी भी यही आशा है कि इस पुस्तक को पढ़कर आपके बच्चे करोड़ा से भर जाएंगे और अपने आसपास की दुनिया में बदलाव लाने की कोशिश जरूर करेंगे कुछ साल पहले तक अमेरिकी लोग काफी संघर्ष कर रहे थे उस समय को महामंदी कहा जाता था परिवारों के पास ज्यादा पैसे नहीं थे माता पिता के पास बच्चों के लिए भोजन दवा या गर्म कपड़े खरीदने के लिए भी पैसे नहीं थे और नौकरियां नदारद थी उस काल में डेनोर का जन, जन्म जनवरी के एक ठंडे दिन लुइसियाना में एक कपास के बागान में हुआ वो इतना छोटा था कि उसके दादाजी उसे अपने चोगे की अगली जेब में रख सकते थे डेनोर का परिवार एक प्लांटेशन पर कपास बिनने वाले बटाईदार के रूप में काम करता था मालिक ने उन्हें प्लांटेशन पर ही एक झोपड़ी में रहने दिया था उनके पास बिजली नहीं थी उनके पास पानी नहीं था वे जितने गरीब हो सकते थे वे उतने ही गरीब थे डेनवर के परिवार के पास कार नहीं थी कभी कभी वे खच्चरों द्वारा खींची एक बड़ी बैगन पर सवारी करते थे लेकिन वे अक्सर पैदल ही चलते थे उनके द्वारा खाया गया अधिकांश भोजन उनके बगीचे से आता था मक्का आलू गाजर दूध प्लांटेशन की गाय से आता था क्रिसमस पर मालिक उन्हें एक शुअर देता था ताकि उनके पास खाने को कुछ मान सो भले ही वो बहुत छोटा था लेकिन डेनवर अपने परिवार के बाकी सदस्यों के साथ फार्म पर काम करता था वो मुर्गियों का दाना देता था गायों को दूधता था और जंगली ब्लूबेरी चुनता था उसके पास खिलौने खरीदने के लिए पैसे नहीं थे इसलिए डेनवर पुराने लकड़ी के तख्तों पर बोतल के ढक्कन लगाकर अपने लिए खेलने का ट्रक बनाता था एक दिन डेनवर ने मालिक के बेटे बॉबी को एक नई साइकिल पर कच्ची सड़क पर सवारी करते हुए देखा साइकिल चमकदार और लाल थी डेनवर ने पहले कभी साइकिल नहीं देखी थी अब वो खुद के लिए एक साइकिल चाहता था उसने मालिक से पूछा क्या मैं आपके लिए कुछ अतिरिक्त काम कर सकता हूं ताकि मैं बॉबी की तरफ बाइक खरीदने के लिए पैसा कमा सकू डेनवर मालिक ने कहा अगर तुम एक पाउंड के पास बिनोगे तो मैं तुम्हें एक नई बाइक खरीद कर दूंगा अगली सुबह सूरज निकलने से पहले ही डेनवर उठ गया और उसने पूरे दिन कपास बिनी उसके माथे और आंखों से पसीना बह रहा था जब सूरज ढला तब तो उसने रूई से भरा अपना बोरा मालिक के खलियान में लाकर उसे तराजू पर रखा उसका वजन केवल पाउंड पा। था दिन ब दिन वो तेज धूप में काम करता रहा और तब तक रूई बिनता रहा जब तक कि उसके हाथ और घुटने सूज नहीं जाते फिर उसके लिए उठना भी मुश्किल हो जाता था मालिक के बेटे भॉबी को डेनवर पर बहुत तरस आया और उसने सोचा मैं भी कुछ कपास बिनूंगा और उस उसे डेनवर की बोरी में डाल दूंगा एक दोस्त ने उसकी मदद की, अंत में के पास सौ पाउंड ने कहा आश्चर्य तो ने बड़े दरवाजे को खोला अंदर एक बिल्कुल नई बाइक थी जो सिर्फ उसके लिए थी वो चमकदार और लाल रंग की थी और उसके हैंडल बार पर रबर का एक भोपू लगा था डेनवर को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था ओह धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद वो इतनी जोर से चिल्लाया कि वृक्षारोपण के सभी लोग उसकी आवाज सुन पाए डेनवर ने मालिक को गले लगाया फिर वो बॉबी फिर वो और बॉबी एक साथ अपनी बाइक पर सवार हुए वो डेनवर के जीवन का सबसे खुशी का दिन था अधिकांश बच्चे स्कूल जाते हैं लेकिन डेनवर स्कूल नहीं जाता था उसकी बजाय उसे कपास के खेतों में काम करना पड़ता था डेनवर अपना नाम पढ़ना और लिखना सीखना चाहता था लेकिन डेनवर के परिवार में कोई पढ़ाई नहीं जानता था साल, साल बहुत और और खुश नहीं था वो सीखना चाहता था और नई जगहों को देखना चाहता था वो चाहता था कि उसके पास चीजें खरीदने के लिए पर्याप्त पैसा हो लेकिन डेनवर केवल एक बटाईदार का ही काम कर सकता था एक दिन जब डेनवर अपने मालिक स्टोर एक दिन जब डेनवर अपने मालिक के स्टोर की ओर जा रहा था तभी उसने रेल की पटरीओं पर एक ट्रेन को रुके हुए देखा वो ट्रेन कहाँ जाती होगी ट्रेन डेनवर ने सोचा वो कूद कर ट्रेन पर चढ़ गया वो अब दुनिया देखने के लिए तैयार था खटखट क्लिक क्लैक ट्रेन पूरे दिन और पूरी रात पटरीओं पर चलती रही डेनवर एक बॉक्स कार में सवार हुआ जिसमें कोयला भरा हुआ था वो कोयले की धूल से पूरी तरह ढक गया जल्दी उसकी सुंदर भूरी त्वचा कोयले की तरह काली लग रही थी जब ट्रेन रुकी तो डेनवर नीचे जमीन पर उतरा वह फोर्ट वर्थ टेक्स में था ये कितनी बड़ी जगह है डेनवर ने कहा वो सभी ऊंची ऊंची इमारतों को देखते हुए शहर में घूम रहा था वहां दुकानें थी और लोग हर दिशा में बहुत तेजी से चल रहे थे उसने जिसे भी देखा वो अच्छे और साफ कपड़े पहने थे डेनवर नंगे पाव था और कोयले की धूल से ठका एक चोगा पहने हुए था उसे यह जानने के लिए आने की जरूरत नहीं थी कि वो इस शहर में किसी अन्य व्यक्ति की तरफ नहीं दिख रहा था डेनवर के पास पैसे नहीं थे उसके पास सोने के लिए जगह नहीं थी सबसे पहले उसने भोजन के लिए एक रेस्तोरा के पास कूड़ेदान को खोदा फिर वो एक पुल के नीचे झाड़ियों में पड़े गत्ते के डिब्बे में जाकर सो गया बाद में वो नदी में जाकर नहाया डेनवर ने एक स्टोर में नौकरी पाने की कोशिश की लेकिन वो आवेदन पत्र पर अपना नाम तक पढ़ना नहीं जानता था क्या तुम एक बेघर आदमी हो दुकान मालिक ने पूछा डेनवर को उसका मतलब तक नहीं पता था डेनवर के पास रहने के लिए कोई घर नहीं था लेकिन उस आदमी ने उसे रहने के लिए एक झोपड़ी दी थी अब उसका घर एक गत्ते का डिब्बा था लोगों ने डेनवर के साथ अच्छा सलूक नहीं किया वे उसे बात नहीं करते थे वो उसे न देखने का नाटक करते थे लोग कहते कि वो गंदा था और उसके शरीर से बदबू आती थी और वो कूड़े की जूठन खाता था कोई भी उसकी मदद नहीं करता था डेनवर ने एक बेघर इंसान के रूप में रहकर एक लंबा समय बिताया अकेला गरीब और भूखा होने ने उसे मतलब भी बना दिया वो बाहर पुलों के नीचे पार्क की बेंचों पर या चर्चों के सामने की सीढ़ियों पर सोता था उसे उम्मीद थी कि, कि कुछ अच्छे चर्च जाने वाले लोग उसकी मदद करेंगे या उसे कुछ खाना देंगे शायद एक सैंडविच या ठंडे दिनों में एक गर्म, गर्म कप कॉफी देंगे लेकिन कभी किसी ने उसे कुछ नहीं दिया किसी को भी मेरी परवाह नहीं हो सोचता था रात में वो सितारों से भरे आकाश को देखता था क्या वास्तव में वहां कोई भगवान है वो सोचता था क्या वो मुझसे प्यार करता है पर भगवान था और वो डनवा से प्यार करता था फिर एक बहुत ही अजीब बात हुई मिस डेबी नाम की एक अच्छी महिला ने एक बेघर आदमी के बारे में एक सपना देखा मैंने उसका चेहरा देखा डेबी ने अपने पति रॉन से कहा मैंने एक बुद्धिमान व्यक्ति को देखा है जिसमें शहर को बदलने की क्षमता है चलो सपने वाले आदमी को ढूंढने की कोशिश करते हैं डेबी और रॉन ने हर जगह खोज की लेकिन उन्हें डेबी के सपने वाला वो आदमी कहीं नहीं मिला मिस डेबी और रॉन हर हफ्ते एक अनाथ मिशन में मदद के लिए जाते थे वे उन्हें खाना और कपड़े देते थे उन्होंने अनाथ बच्चों को पढ़ना लिखना सिखाया ताकि उन्हें कोई नौकरी मिल सके एक रात जब रॉन और मिस डेबी ने मिशन में रात का खाना परोस एक रात जब रॉन और मिस डेबी मिशन में रात का खाना परोस रहे थे तो उन्होंने उस सपने वाले आदमी को देखा तुम्हारा नाम क्या है उन्होंने पूछा मेरा नाम डेनवर है मैं एक बुरा आदमी हूँ मुझे अकेला ही मुझे अकेला ही छोड़ दे लेकिन मिस डेबी डरी नहीं तुम बुरे आदमी नहीं हो उसने धीरे से कहा तुम एक अच्छे आदमी हो भगवान तुमसे प्यार करता है और और मैं भी तुमसे तुमसे प्यार प्यार करती ने कभी कभी किसी किसी को को को यह यह कहते कहते नहीं नहीं सुना सुना था। था। करता है, उसने कभी किसी को कहते नहीं सुना था। उन शब्दों सुनकर का गुस्सा अकेलापन कुछ कम हुआ। उस रात जब वो अपने गत्ते के डिब्बे उस में क्या वो एक परीद है? उसे पढ़ना लिखना चित्र बनाना ले गया वो एक दूसरे के दोस्त बन गए बहुत जल्द डेनवर खुश महसूस करने लगा वो जानता था कि अब वो फिर कभी अकेला महसूस नहीं करेगा भगवान हमेशा उसका साथ रहें देंगे मैं बुरा आदमी नहीं हूं उसने सोचा मैं एक अच्छा आदमी हूं भगवान मुझे प्यार करते हैं भगवान ने मुझे बनाया भगवान ने मुझे दोस्त दिए हैं मिस डेबी और रॉन के प्यार का बहुत आभारी था वो खुद भी बेघर लोगों की भी मदद करना चाहता था डेनवर और रॉन ने पूरे अमेरिका की यात्रा की और सभी लोगों से अपने शहरों में बेघर लोगों की मदद करने की अपील की लोगों ने अखबारों में डेनवर के बारे में पढ़ा उन्होंने उसे टीवी पर देखा डेनवर को राष्ट्रपति से मिलने के लिए एक व्हाइट हाउस में भी आमंत्रित किया गया डेनवर ने लोगों के पुल के नीचे झाड़ियों में गत्ते के डिब्बे में रहने के बारे में बताया उसने लोगों को मिस डेबी और रॉन की दयालुता के बारे में बताया मिस डेबी उन सभी से बिल्कुल अलग थी जिनसे मैं कभी मिला था और मैं उन लोगों से बिल्कुल अलग था जिनसे वो कभी मिली थी उसने एक बड़ी मुस्कान के साथ कहा लेकिन आखिरकार मुझे पता चला कि वो भी मेरे जैसी ही थी डेनवर ने सीखा था कि कोई इंसान हर किसी की मदद तो नहीं कर सकता लेकिन हर इंसान किसी न किसी की मदद जरूर कर सकता है डेनवर अपना शेष जीवन अधिक से अधिक लोगों की मदद करने में बिताना चाहता था अगली बार जब आप किसी बेघर या गरीब व्यक्ति को देखें तो डेनवर के बारे में जरूर सोचें याद रखें कि उसने अपने जीवन को कैसे बदला दयालु मिस डेबी ने उससे कहा भगवान तुमसे प्यार करता है और मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ आप भी जरूर किसी की मदद कर सकते हैं समाप्त